रघुनाथकीर्तन त्र कृतमस्तका जलि बाष्परि परिपूर्ण लोचनमुति मम चाक्षक मधुरम मधुर स्वीते च मधुरम मधुरा स्मृति बुद्धि प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्ति विद्या प्रयच परिभावयामे कोलम कूर्जम व्याम कुमार वेद वेद्यं परसतम हृदय मम ऊज राम राम हेतु मधुरम मधुराक्षर आरुह कविता शाख वंदे वाल्मीकि को घम कल प्रचरोर्गल फलम सुख मुख सद्रव संयुतम पिबत भागवतम रस मालय मुहूर् हो रसिका भूल भार श्रीर मंजल मंजल जल धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गोवतिया भारत हर हर महा गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रम हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद अरे मूर नाथ नारायण वासुदेव ना वा। गौ इंद्र ज जय जय गोपाल जय जय राधाण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधम हरि गो बिवृंदवन <coughs> विहारी लाल की जय नमो महाव्य शो शिव शिव शिव शिव शिव शिव नाराण नारायण नाराण यदागत तेजो जगद्भासखिल येजो ते विधि मकश्य भूता धारायाम्य मोजस शुना चौषध सर्वा सोमो भूतम अहम वैश्वा नो भू प्राणिना देहमारश्रिता प्राणपान देह सुक्त पचा चतुर्विधम सर्व चाहृद्निष्टो मतस्मृतमोह वेदरहमे वेद वचा हम नारायण आज परिक्रमा के कारण मार्ग में अवरोध हुआ वैष्णवों की एकावश उपस्थित यति वृंद वरिंद, वरिंद, एवं विवद्वृंद भक्तिवृंद भक्तिमती माता यदागतजोजगय अखिल यमस याकलौ तत्जो विधि माकम भगवान्च्चिदाननंदस्व अचिंत्य लीला शक्ति या माया शक्ति के योग से वे सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर के रूप में अभिव्यक्त होते हैं सर्वात्मा हैं अर्थात सर्वाधिष्ठान होने के कारण सर्वरूप हैं वस्तुकृत परिच्छेद शून्य है सर्वव्यापक है प्रकृति से लेकर पार्थिव प्रपंच पर्यंत जितना भी भाष्य वर्ग है सब उन्हीं से सत्ता चित्ता प्रियता प्राप्त कर अपने अस्तित्वान को व्याप्त करने में समर्थ है अनात्मा प्रपंच स्वतः सत्य स्वतः चित, स्वतः आनंद नहीं है भगवानश्रित होने के कारण ही उसमें सत्ता चित्ता और प्रियता का उद्रेक होता है भगवान ने यह नाम रूपात्मक प्रपंच क्यों बनाया इस पर स्पर्सायन सत्र में विचार चल रहा है अपृतार्थ प्राणियों को कृतार्थ होने का पुनः अवसर प्रदान करने की भावना से प्रभु ने सृष्टि की संरचना की और जीवों को देहन्द्रीय प्राणाता क्रम से युक्त जीवन प्रदान किया तो अनुसंधान करने की आवश्यकता यह है कोई अर्थ पुरुषार्थ का रसिक होता है कोई काम पुरुषार्थ का रसिक होता है किसी की निष्ठा धर्म में होती है तो कोई मोक्ष पुरुषार्थ को चरम पुरुषार्थ मानकर तदर्थ जीवन का उपयोग और विनियोग करता है यह जो पुरुषार्थ की सिद्धि है भगवान की विद्यमानता के कारण ही है इस तथ्य का यहाँ पर ख्यापन भगवान को विवक्षित है जो कुछ भोग्य वर्ग है उसी का नाम अर्थ होता है आस्तिक नास्तिक वह सम्मत अर्थ की परिभाषा यही है भोग्य वर्ग के अभिमत सेवन से जो प्रिय मोद प्रमोद रूप आनंद का अंतकरण में उद्रेक होता है उसी का नाम काम है धर्म पूर्वक सनातन विधा के अनुसार भोग्य पदार्थों के अर्जन और सेवन की जो स्वस्थ विधा है उसी का नाम धर्म है साथ ही साथ जो कुछ अनात्मक प्रपंच है उससे विरक्ति की जो विधा है उसका नाम धर्म है जन्म और मृत्यु की अजस््र और अनादि परम्परा का जो आत्यंतिक उच्छेद है उसी का नाम मोक्ष है हमको अन्न सुलभ है जल सुलभ है प्रकाश सुलभ है पवन सुलभ है अवकाश सुलभ है इसी प्रकार गंध रस रूप स्पर्श और शब्द सुलभ है इन सब पर साधकों की मूर्क्षों की दृष्टि जानी चाहिए भला किसकी अनुकंपा से किसकी विद्यमानता से तब पता चलेगा कि जीवन में हर गतिविधि के मूल में भगवान की विद्यमानता हेतु है और प्रत्येक वस्तु के रूप में भगवान ही उल्लसित विलसित हैं इससे क्या होता है नाम रूप और कर्मात्मक जो प्रपंच है उसमें भगवान की अनुगत सत्ता चित्ता प्रियता का अनुसंधान करके व्यक्ति सच्चिदानंदा स्वरूप परमात्मा में मन को रमाने में समर्थ हो सकता है यद्यपि वेदांत प्रस्थान के अनुसार सच्चिदानंदा स्वरूप सर्वेश्वर की अभिव्यक्ति ही सृष्टि है फिर भी जो जो उज्जवल अभिव्यक्तियाँ हैं उनका नाम विभूति है भगवद गीता के दसवें अध्याय के अनुसार यहाँ भी चार श्लोकों के माध्यम से विभूति का ही वर्णन है कुछ भी विभूतियों का निरूपण सातवें अध्याय में किया गया आठवा अध्याय तो सातवें का परिशिष्ट ही है नौवें अध्याय में विभूतियों का सांकेतिक निरूपण है ही तो यहाँ देखना है कि जो कुछ उज्ज्वल अभिव्यक्ति है उसका नाम विभूति है उसके रूप में भगवान ही उल्लसित है क्रियासार सर्वस्व भावसार सर्वस्व और वस्तुसार सर्वस्व का नाम भगवत गीता के दसवी अध्याय के अनुसार विभूति क्रिया सार सर्वस्व भाव सार सर्वस्व और वस्तु सार सर्वस्व उस पर दृष्टि केंद्रित करनी चाहिए तो हमारे सामने में सत प्रधान भूमंडल है पृथ्वी में सत्ता की प्रधानता है गामा विश्वचुत नहीं इधर भगवान संकेत करते हैं और जल में भी सत्ता की प्रधानता है वायु और आकाश भी सत्प्रधान हैं, लेकिन तेज जिसकी अभिव्यक्ति सूर्य चंद्र अग्नि और विद्युत के रूप में होती है ये भगवान की चित प्रधान अभिव्यक्तियां हैं आत्मा का अनुसंधान करने के लिए सत्प्रधान अनुसंधान की प्रक्रिया सुगम होती है या आनंद प्रधान या चित्त प्रधान इस पर पंचदशी कार विद्या स्वामी जी का दृष्टिकोण प्रथम प्रकरण के माध्यम से यह है कि चित प्रधान अनुसंधान में लाघव है सुगमता है और पूर्वक हम चित्त प्रधान अनुसंधान करके भगवत तत्व का समग्र विद्या प्राप्त कर सकते हैं सत्प्रधान अभिव्यक्ति चित प्रधान अभिव्यक्ति आनंद प्रधान अभिव्यक्ति इस पर विचार करने की आवश्यकता है भगवान के अपने आप में सब चीजानंद स्वरूप है उदाहरण हम देते हैं पंचदशी के अग्नि तत्व दाहक और प्रकाशक है दायिका शक्ति दाह को प्रकट करती है प्रकाशन शक्ति प्रकाश को व्यक्त करती है अग्नि आप में क्या है इस पर विचार करें तो हमको उपाधि का आलम्बन लेना पड़ता है इन ईंधन के माध्यम से अग्नि को प्रज्वलित करें चूल्हे पर बटलोई रख दें उसमें जल रख दें जल से परिपूर्ण बटलोई तो अग्नि के द्वारा गर्म करते हैं बतलोई में उष्णता का संसार होता है उसके संसर्ग से जल में उष्णता का संसार होता है उस जल का स्पर्श करें तो हमको उष्णता का अनुभव होता है अब इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अग्नि वह तत्व है जो दाहक है लेकिन बटलेविगत जल के माध्यम से या बतले के माध्यम से केवल दाहकता की अभिव्यक्ति होती है अब चंद्रकांत मणि रख दें प्रज्वलित अग्नि के समीप तो क्या होता है प्रकाश का दर्शन होता है लेकिन उष्णुता प्रतिबंधित हो जाती है। वहाँ हम अग्नि का स्वरूप ही निर्धारित कर सकते हैं कि आग वह तत्व तो है जो दाहक है लेकिन जिस ईंधन के माध्यम से अग्नि प्रज्वलित है वहाँ कोई प्रतिबंधक न होने पर दाह और प्रकाश दोनों प्रकार की शक्तियों की अनुभूति होती है तो हम वह संकेत की बात कि कहीं सत प्रधान भगवान की अभिव्यक्ति कहीं आनंद प्रधान अभिव्यक्ति कहीं चित्त प्रधान अभिव्यक्ति प्रधानता है लेकिन प्रकाश के प्रति आकर्षण स्वाभाविक है अतः भगवान ने आदित्य गत अग्निगत चंद्रगत जो तेज है उसे उदाहरण के रूप में उद्भाषित किया नेमा विद्युतो भानत कुटो एवं अग्नि ही इस में विद्युत तत्व का भी प्रत्यक्ष उल्लेख है छांदो गुपीषद में इन चार ज्योतियों का मुख्य रूप से तो प्रतिपादन किया गया है आदित्य चंद्र और अग्नि इनमें भी चंद्र जो है रसात्मक भगवान ने का सोमोभूत व रसात्मक इसमें जलगत श्य की प्रधानता है उसमें कालिमा जुटती है पृथ्वी को लेकर है और प्रकाश उद्दीप्त करने की जो उसमें क्षमता है चंद्रिका के माध्यम से प्रकाश की प्राप्ति होती है वो तेज को लेकर है तो चंद्रमा अपने आप उसका जो आदि भौतिक मंडल है वो तो पृथ्वी जल और तेज तीनों का संघात है अग्नि भी प्रकाशक है चंद्र भी प्रकाशक है सूर्य भी प्रकाशक अग्नि प्रकाशक होता हुआ दाहक तत्व है सूर्य प्रकाशक होता हुआ तापक है और चंद्रमा प्रकाशक होता हुआ आहलादक है तीनों के प्रकाश में यह अवंतर भेद है सन्निकट सूर्य का नाम अग्नि है दूरस्थ अग्नि का नाम सूर्य है या भी उपनिषदों के अनुशीलन से और व्यवहार के अवलोकन स्वयं को ज्ञान प्राप्त होता है प्रकाश के प्रति आकर्षण होता है स्वाभाविक रूप से इसीलिए श्रुति ने सचित आनंद का प्रतिपादन तो किया लेकिन सबसे पहले क्या कहा बृहदारण्य कुनिषद वेद वचन असतो मत घमय तमसो म्योतिर्घमय मृत्योर ममृतम घमय असत शब्द का प्रयोग भी किया गया है मृत्यु शब्द का प्रयोग भी किया गया है पुनवृत्ति के वारण की दृष्टि से मृत्यु का अर्थ दुख है असत से सत्य की ओर अंधकार से तमस से प्रकाश की ओर दुख से आनंद की ओर गमन करने की भावना है तदर्थ भगवान से प्रार्थना है क्योंकि जीव स्वतः सच्चिदानंद स्वरूप ही है अतः उसके आकर्षण का विषय उसके स्वरूप के अतिरिक्त कुछ अन्य नहीं हो सकता मृत्यु के चपेट से विनिर्मुक्त अमृतत्व मूर्खता या अज्ञता के चपेट से विनिर्मुक्त ज्ञान और दुख के चपेट से निर्मुक्त आनंद या जीव की इच्छा का निसर्ग सिद्ध विषय इसमें सतचित आनंद में चिदंश को लेकर भगवान ने यहाँ पर भाव व्यक्त किया और गामा विश्व क्या भूतानी इसमें क्या किया सदंश की प्रधानता से निरूपण किया है और चंद्रमा को लेकर आह्लादकता भी है सोमो भूतवा रसात्मका इस पर विचार या करना है चांदोग सूची में बताया गया हमको आपको जो अन्न सुलभ होता है अगर सूर्य चंद्र और अग्नि का योग ना हो तो अन्न सुलभ नहीं हो सकता पवन का भी योग है आकाश का भी योग है अवकाश प्रद आकाश ना हो तो अंकुर इत्यादि की अभिव्यक्ति ही नहीं हो सकती पवन का योग न हो तो जीवनी शक्ति अन्न में आ ही नहीं सकती ऊर्जा के केंद्र जो होते हैं पृथ्वी जल तेज वायु, चार है आकाश सबको आश्रय प्रदान करता है साक्षात ऊर्जा का केंद्र न होने पर भी ऊर्जा का आश्रय आकाश सिद्ध होता है यहाँ विचार करने पर देखें तो अन्न की जो उत्पत्ति होती है यज्ञात भगवती पर जन्य है भगवत भगवदगीता में सृष्टि चक्र के संपादन की दृष्टि से यज्ञ का वर्णन किया गया है इस पर हमने पूज गुरुदेव की कृपा से विस्तृत प्रकाश डाला है श्रीमद् भगवत गीता का सार सार्वभन सिद्धांत नामक एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ है उसमें यज्ञ विद्या का वैज्ञानिक दार्शनिक स्वरूप उसमें बहुत विस्तार पूर्वक चित्रित है अग्नि सोमात्मकम विश्वम अग्नि सो जगत या जो रुद्र हृदय उपनिषद आदि के वचन हैं महाभारत में पूरा एक अध्याय ही इस तथ्य को ख्यापित करने के लिए अग्नि सोमात्मकम विश्वम अग्नि सो जगत यहाँ पर संकेत यह करना है कि अग्नि न हो तो यज्ञ का संपादन कैसे हो मुख्य याग जो है तो द्रव्य यज्ञ का नाम ही मुख्य यज्ञ है अन्यों में तो यज्ञ का उपचार है ज्ञान यज्ञ ये सब उपचार है मुख्य यज्ञ तो द्रव्य यज्ञ ही होता है भले ही ज्ञान यज्ञ का बहुत महत्व हो लेकिन यज्ञ शब्द की साक्षात प्रवृत्ति अग्नि को लेकर ही है तो यज्ञ का संपादन अग्नि के बिना हो ही नहीं सकता उसके है उसके बाद क्या मनुस्मृति और मैत्रायाणी उपनिषद के अनुसार आहूति जब हम प्रदान करते हैं अग्नि नेता है वो क्या करते हैं आहुति का मंथन करके उस सार को अपनी ज्वाला के द्वारा सूर्य मंडल में सूर्य की रश्मि में आधान कर देते हैं आदित्य में प्रतिष्ठा किस प्रकार से आदित्य मंडल तक आहूति की पहुँच हो जाती है और जो वर्षा का प्रारूप है कालिदास जी ने जिसका चित्रण किया धूम ज्योति सलील इन सब के संघात से वर्षा होती है वह प्रकृति में वर्षा का जो चक्र है वह चलता है इसका मतलब अन्य के मूल में क्या है यज्ञ यज्ञ के मूल में कौन चीज है आदित्य है और नीचे अग्नि है अग्नि और आदित्य इसी प्रकार जितने अन्य हैं ये आदित्य के बिना सूर्य के बिना परिपुष्ट हो नहीं सकते और चंद्रमा के बिना नहीं हो सकते यहाँ पर है छांदोग में सूर्य और चंद्र दोनों के बिना नहीं हो सकते अन्न की उत्पत्ति हो गई हम लोग मनुष्य हैं हमारे सेवन करने योग्य अन्न को फिर अग्नि की आवश्यकता है अग्नि के भी दो भेद हो जाते हैं एक तो महानस चौके में आग का उपयोग करके हम पाक क्रिया का संपादन करते हैं एक जाठर अग्नि पेट में फिर भगवान शंकराचार्य जी ने चांदोव के छठे अध्याय में वैज्ञानिक ढंग से ये जो कुछ हम अन्न जल इत्यादि का सेवन करते हैं अंदर जाकर घोल का रूप धारण कर लेता है फिर क्या होता है औबर अग्नि वास्तविकरण की प्रक्रिया से उसके सार भाग को ऊपर धकेलती प्राण वायु के द्वारा वो सार भाग हिता नाम की नारियों के माध्यम से इंद्रियों को तृप्त करता हुआ अन्न का सार भाग मन तक पहुंचता है बहुत ही विचित्र विज्ञान का प्रतिपादन शंकराचार्य महाभाग ने छाणोग के छठे अध्याय में कैसे अन्न मन बन जाता है मन का उद्दीपक बन जाता है इसका वर्णन किया है हिता नाम की नारियों के माध्यम से अन्न का सूक्ष्म अंश कैसे वाष्पीकरण की प्रक्रिया से इंद्रियों को पुष्ट करता हुआ मन को पुष्ट करता है उसकी प्रक्रिया भगवत शंकराचार्य महाभाग ने छंडो के छठे अध्याय में बताई अभी यहाँ चल रहा है कि आदित्य गत तेज यद आदित्य गतम तेजो जगत भाषे तेखिल यद चंद्रमस तीनों तेजों का वर्णन एक ही श्लोक के माध्यम से भगवान ने किया तो पहले समझना चाहिए आदित्य से भगवान प्रकाशित नहीं होते भगवान के सानिध्य से आदित्य प्रकाशित होते हैं एक जब चंद्रमा से चंद्रमा की योजना से भगवान उद्दीप्त नहीं होते प्रकाशित नहीं होते भगवान के सानिध्य से चंद्रमा उद्दीप्त होते हैं प्रकाशक सिद्ध होते हैं किसी प्रकार अग्नि से भगवान उद्दीप्त नहीं होते भगवान की उपस्थिति मात्र से अग्नि तत्व उद्दीप्त तो होता है ऐसा यदा आदित्य गतम तेज आदित्य गेज बताया तो गत का अर्थ दो प्रकार से भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने किया आदित्य मंडल में स्थित या दूसरा अर्थ पहला अर्थ किया आदित्य का आश्रय आदित्य का आश्रय आश्रयभूत जो चित्त धातु है तेज है उसी के कारण उसी से चित्ता प्राप्त करके उसी से ऊर्जा प्राप्त करके आदित्य जगत को उद्भाषित करते हैं यह अभिप्राय हो भगवान सर्वगत है सर्वाश्रय है सर्वाधिष्ठान है तो उस श्लोक का आलम्बन लेकर यहाँ अर्थ समझना चाहिए मयाध्यक्षण प्रकृति सुचरा चरम बस इसी सूत्र को यहाँ पर डालना चाहिए मयाध्यक्षण मया प्रकृति भगवान की अध्यक्षता से सूर्य जगत को प्रकाशित करते हैं यह आदित्य भगवान की अध्यक्षता से जगत को उदभाषित करता है ऐसा जब प्रकृति ही भगवान की अध्यक्षता से चेतन सरीखी होकर जगत की उत्पत्ति स्थिति समृद्धि में हेतु बनती है तब सूर्य जो भी प्रकाश विकीर्ण करते हैं वो भगवान के से अधिष्ठित होकर भगवान की विद्यमानता के कारण एक अर्थ है ऐसे ही चंद्रमा के साथ अग्नि के साथ भी भगवान की अध्यक्षता से अधिष्ठान भूत भगवान की विद्यमानता से उद्दीप्त होकर के दाहक बनते हैं आग दाहक बनती है और चंद्रमा प्रकाशक बनते हैं आह्लादक बनते हैं प्रकाशक बनते हैं स्निग्ध रश्मियों के द्वारा तप्त तो प्राणियों को क्या करते हैं संतुष्ट तो करते हैं आह्लादित करते हैं तो भगवान क्या हो गए आदित्य के भी आदित्य केनोपी की शैली में मनसो मना है सूर्य श्यापी भगवत सूर्य है भगवान राम का वर्णन वाल्मीकि जी ने इस प्रकार किया भगवान राम कौन है सूर्य सूर्यश्यापी भगवत सूर्य यहाँ भगवत का तो कौन है जो आदित्य का भी आदित्य है चंद्र का भी चंद्र है अग्नि का भी अग्नि है अर्थात जिसकी विद्यमानता मात्र से आदित्य में जगत को उद्भाषित करने की क्षमता सन्निहित है चंद्रमा में लोक को आह्लादित रश्मियों के माध्यम से करने की क्षमता सन्निहित है अग्नि में ताप और प्रकाश या जो दो प्रकार की ऊर्जा है जिसकी विद्यमानता से है वह भगवत तत्व है इस प्रकार से भगवत तत्व का अनुशीलन करना चाहिए दूसरा है आदित्य तेज जगत भाषा ते संपूर्ण जगत को आदित्य गत तेज इसका अर्थ क्या होता है आदित्य सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा से उद्दीप्त होकर विशेषकर चिदंश से अधिष्ठित होकर चिदंब चिदंश का अभिव्यंजक होकर जगत का उद्भाषक होता है अब दोनों अर्थ को मिलाकर एक साथ बोलेंगे तो ऐसा पहले आश्रय के अर्थ में भगवान ने स्वयं को व्यक्त किया फिर गत भगवत शंकराचार्य जी ने कहा गत चंद्रगत सूर्यगत गत और सूर्य गत, गत।, गत का यह अर्थ हो गया अधिष्ठान आश्रय दूसरा अर्थ हुआ उसमें सन्निविष्ट सन्निविष्ट के लिए भगवान शंकराचार्य जी ने बताया पूर्व प्रस्थापित किया कि आदित्य गति ही क्यों चंद्र गति ही क्यों और अग्नि गति ही क्यों भगवान तो सर्वाधिष्ठान सर्वव्यापक हैं तो उदाहरण दिया भगवत पर शंकराचार्य महाभाग ने उनके अनुगत टीकाकारों ने ठीक है मुखते विद्यमान है सूर्य तो विद्यमान है लेकिन अभिव्यंजक संस्थान भी तो चाहिए काष्ठ इत्यादि में वह क्षमता नहीं कि मुख को प्रतिफुलित कर ले या सूर्य को प्रतिफलित कर ले लेकिन दर्पण में वह क्षमता है कि मुख को प्रतिफलित कर ले और खादित्य को आदित्य के रूप खादित्य को आदित्य के रूप में व्यक्त कर ले सूर्य के प्रतिबिंब को मुख के प्रतिबिंब को ग्रहण करने की क्षमता हर वस्तु में नहीं है इसी प्रकार ये सत्य के उज्जवल परिणाम है आदित्य मंडल इसी प्रकार से चंद्र मंडल अग्नि मंडल ये क्या है सत्य के उद्दीप्त स्थान है सत्व प्रधान है अतः अच्छा इनमें क्षमता है तत्व सत्व प्रकाश निर्मल प्रकाशकम अनामयम निर्मल है प्रकाशक है अनामय है निरपद्रव है इसलिए इनके माध्यम से हम भगवत तत्व जो कि चिद धातु है चिद्रूप है उसका सुगमिता पूर्वक अनुशीलन कर सकते हैं भगवान की चिद का अधिगम करने के लिए अनुकूल संस्थान के रूप में हमको आदित्य चंद्र अग्नि और विद्युत प्राप्त है क्या है सत्व प्रधान है अनामय है प्रकाशक है वो भी क्यों निर्मल निर्मलता के कारण प्रकाश को विकीर्ण करने में समर्थ है तत्व सत्यम निर्मल व प्रकाशकम अनामयम ये कोष की परिभाषा है गीता में इससे हमने कोष की परिभाषा निकाली भगवत कृपा से नीचे क्या लिखा है सुख संजे बधनाति ज्ञान संजे नभिव्यंजक होता हुआ आच्छादक या आवारक जो हो उसका नाम कोष है अभिव्यंजक भी हो और आच्छादक भी हो मलिन सत्गुण अभिव्यंजक होता हुआ आच्छादक है तत्व सत्व निर्मल प्रकाशक मनामय सत्य गुण में अभिव्यंजकता है इसको भगवान ने व्यक्त किया और नीचे सुख संज्ञे ने ज्ञान संज्ञे ने क्या नघ अंतिम चरण में सुख संज्ञे ने ज्ञान संज्ञे ने क्या नघ अंतिम जो दो चरण है पाद है। उसमें हैं उसने कहा सुख और ज्ञान से बांधते हैं कि यह अच्छा दिखता है तो कोष को कोश क्यों कहते हैं कोष को कोष यो कहते हैं कि भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है उनकी सत्ता चित्ता प्रियता के अभिव्यंजक होते हुए आच्छादक हो जाते हैं। अन्नमय प्राणमय मनोमय कोष सापेक्ष हम अपनी सत्ता समझ लेते विज्ञानमय की प्रधानता से अपनी चित्ता ज्ञान शक्ति समझ लेते फलात्मक बीजात्मक आनंदमय कोष की प्रधानता से हम अपने आप को आनंद मानते पांचों कोष अगर कोई कहे कि हमको दो, दो। बुद्धि के द्वारा काढ़ गए सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा लगेगा की न में सच नित्त में, में आनंद ये क्या हुआ आच्छादकता आच्छा का उदाहरण हुआ अभी भी है आच्छादक भी है तत्त को सदात्मत आत्मा तत्पन्मय भवे पंचदशी का ने बताया अब ये समस्ती के कोष का वर्णन है तो सत्वात्मक होने के कारण सत्व प्रधान अभिव्यक्ति होने के कारण भगवान ने आदित्य गोमगत और अग्निगत तेज का वर्णन किया यहाँ जब गत मध्य में अर्थ करेंगे तो ये भगवान से चित्ता प्राप्त करके भगवान के की चिद्रूपता के अभिव्यंजक संस्थान है इस प्रकार से अर्थ करना पड़ेगा इसका अर्थ भगवान सिद्धरूप हैं, उनके समाशित हैं कौन कौन आदित्य चंद्र और अग्नि साथ ही साथ प्रधान अभिव्यक्ति होने के कारण भगवान को प्रतिफलित करने में भी समर्थ हैं। पंचदशी कार विद्यारंद स्वामी जी ने और आभासवाद और अवच्छेद वाद को लेकर अच्छा भाव व्यक्त किया बहुत अच्छा भाव व्यक्त किया पंचदशी तो मैं समझता हूँ भागवत आदि खोलने के लिए की कुंजी है क्या पंचदशी का ज्ञान ना हो तो फिर प्रक्रिया में सधने पर सिद्धांत ठीक से सब समझ में नहीं आता सिद्धांत को समझने के लिए प्रक्रिया का आलम्बन लेना बहुत आवश्यक है तो हमने क्या संकेत किया आवास बाद में प्रतिबिंब वाद में छायावाद में क्या है गुरुता है गुरुत्व अवच्छेद वाद में लाघव है लगता है तो दर्शना प्रस्थान में लाघल गुण है या दोष गुण है व्यवहार में भी कहीं कहीं लाघल गुण है अब लाघल उठाए धन लेना भगवान राम ने हंसी खेल में धन उसको उठा ली अति लाघव लघुता गुरुता जो है दर्शन शास्त्र में क्या है दोष है अवर छेदवाद से ही काम चल जाता तो आभासवाद को मानने की आवश्यकता क्यों होती पंचदशी का में कहा जब आत्म तत्व या भगवत तत्व व्यापक है तो जो शव है जहा शव है और जो सब है उसमें भी भगवान है या नहीं जब आत्मा को व्यापक मानते हैं तो मुर्दा में भी आत्मा है या नहीं क्या मुर्दा में भी तो आत्मा है जब व्यापक मानेंगे तो आत्मा पर दृष्टि न जाए तो परमात्मा पर सही मुर्दा में परमात्मा है या नहीं ठीक तो केवल शरीर तो है अवच्छेद तो भी हो गया उसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया पहले जो जैसे जल पात्र है मपना इसमें अनाज रख दें पंचदशी कार्य का अब जितना अनाज आता हो ढाई सौ ग्राम जो भी तो अब्छेदक हो गया पात्र अनाज का लेकिन ऐसे धातु का बना हुआ यह पात्र हो जिसमें प्रतिबिंब ग्रहण करने की भी क्षमता हो तो विशेषता होगी या नहीं अवच्छेदक भी हुआ अभिव्यंजक भी हो जाएगा फिर इसी प्रकार से बताया कि अंतःकरण में क्या चमत्कृति है जड़ चेतन की विभाजक रेखा जो है वो तो अंतःकरण को लेकर है ना? जहा जहाँ अंतःकरण है वहाँ वहाँ चित धातु की चिदाभास के रूप में चित छाया के रूप में या चित प्रतिबिंब के रूप में अभिव्यक्ति होती है और जहाँ अंतकरण नहीं है जैसे यहाँ अंतकरण नहीं है तो केवल ये अवच्छेदक बन सकता है अभिव्यंजक नहीं बन सकता तो सूर्य में अग्नि में चंद्रमा में क्या भी लक्षणता है घटपटादी जो है ये भी अभिव्यंजक संस्थान हो जाते और किसी प्रकार से होते भी हैं सन संपटा, संत्याप, अत्यंत पारखी व्यक्तित्व तो, घटपटादी में जो अंगत सत्ता है उसका अधिगम कर लेते हैं अनुक भांति भांति भांति लेकिन इस रूप में प्रकाश के रूप में इसीलिए आदित्य चंद्रमा और अग्नि ये सत्व प्रधान अभिव्यक्ति हैं इसका अर्थ है कि भगवान को विशेष रूप में अभिव्यक्त करते हैं उस विशेषता के बल पर ये क्या करते हैं जगत को उद्भाषित करने में समर्थ होते हैं अब केलों की का आलंबन लेकर उसका अर्थ बहुत बढ़िया हो सकता है यक्ष यानी यजनीय वहां पर यक्ष के रूप में भगवान शिव का प्रादुर्भाव हुआ प्राकट्य हुआ क्योंकि बहुशुभ माना उमा का वर्णन है आगे तो शिव भगवान सर्वेश्वर भगवान यक्ष के रूप में आए तो फिर क्या हुआ अग्नि की बात केवल अग्नि की बात कहूं वहां वायु का नाम भी है अग्नि ने कहा अग्नि से पूछ दिया भगवान ने जरा अपना परिचय दे दिए अग्नि तेजस्वी तो है लेकिन अंतर्यामी के सामने निरस्त हो गए और भगवान यक्ष के रूप में आए भगवान ने सोचा कि मेरे आते ही उनकी बोलती बंद हो गई तो मैं यही बात करू कहिए आपका क्या परिचय है अहंकार के वसीभूत होकर का मेरा भी परिचय पूछते हो कौन नहीं जानता मैं जात दे जाऊं अच्छा अच्छा बहुत बचा ठीक है आपका पराक्रम कुछ अरे जो कुछ है भस्म कर दू क्षण में कोई बात नहीं सामने जो शुष्क तिनका है उसी को भस्म कर दीजिए संपूर्ण दाहिका शक्ति को उलेर कर भी सुष्क छोटे से तिल को जला नहीं सके इसका मतलब भगवान ने दिखा दिया कि मैंने अपनी दाहिका शक्ति हटा ली तो आप अग्नि होते हुए हो भी एक तिलका को तो नहीं जला सके और वायु ने कहा जो कुछ है बस उधर से उधर उधर पेड़ कर दू घू भगवान ने का बहुत अच्छा छोटी सी परीक्षा है छोटी सी बानगी कहते हैं छोटा सा उदाहरण है इस तिनके को जरा खिसका दीजिए तिल भर वो भी नहीं हो पाया इससे निष्कर्ष क्या निकलता है दो प्रकार से है एक गिर धारण की जो प्रक्रिया है उसको लगा दें और ये केनोपनिषद की जो प्रक्रिया है तब जाकर भगवान का पूर्ण ऐश्वर्य प्रकट होता है वहाँ भगवान ने कहा कि आप देवता हैं, देवराज देवता हैं या न देवता होने के कारण कर्मोपासना के समुचित अनुष्ठान के फल स्वरूप जो देवत्व शक्ति आप में सन्नीत है उसको मैं जो के क्यों रहने देता हूं। एक प्रक्रिया यह है बहुत बढ़िया है ना ये प्रसंग भागवत का भागवत का प्रसंग बढ़िया है भगवान ने कहा कि कर्मोपासना इन होते हैं न शतक होते है सअश्वेध याग का निर्विघ्नता पूर्वक अनुष्ठान कर ले श्रीराम शर्मा वाला नकली अश्वेद नहीं सचमुच काश्वेद <laughs> यहाँ तो सब कुछ नकली आजकल है सअश्वेध याग का पूर्ण रूप से संपादन करने ये कालांतर में कौन होते शतकृत्व इंद्र के पद पर, पर प्रतिष्ठित होते भगवान ने कहा कर्मोपासना के फल स्वरूप जितनी ऊर्जा जितनी क्षमता जितनी शक्ति आप में है वो अपने पास रहने दीजिए सारी शक्ति लगाकर ब्रज को बहाने का गोवर्धन को भी नष्ट करने का गायों को विलुप्त करने का बहा देने का ब्रजवासियों को मार देने का सारी शक्ति लगा लीजिए बिजली भी चमका दीजिए वजपात भी कीजिए मुसलधार वर्षा भी कीजिए अपनी कर्मोपासना के द्वारा प्राप्त समग्र शक्ति का उपयोग कर लीजिए फिर इन ब्रजवासियों का गाय इत्यादि का या मेरा ही क्या बाल गांका होता है ये तो समझ लीजिए भगवान ने उनकी शक्ति कर्मोपासना के द्वारा उपलब्ध शक्ति को कुंठित नहीं किया अवरुद्ध नहीं किया लेकिन उनके चपेट से स्वयं को गायों को बच्छों को ग्रजवासियों को बचा लिया एक प्रक्रिया यह दूसरी प्रक्रिया यह है कि विधि विधिता हरि हरिता सिवई शिवता जो बही विनय पत्रिका की दृष्टि अरे सूर्य में जो सूर्यत्व है चंद्र में जो चंद्रत्व है अग्नि में जो अग्नित्व है वो किसके कारण है तो यहां पर भगवान ने कहा कि जरा जला दीजिए इस चिंता को नहीं जला सके इससे क्या सिद्ध हुआ भगवान की विद्यमानता के कारण ही भगवान के द्वारा प्राप्त दीप्ति तेल के कारण ही अग्नि किसी को जला पाते हैं सूर्य किसी को प्रकाशित कर पाते हैं लेकिन इनकी पात्रता को लेकर साधुवाद है इनका अभिनंदन है ये भगवान की विशिष्ट अभिव्यक्तियाँ हैं क्योंकि सत्व प्रदान है इसलिए भगवान शंकराचार्य महाराज ने कहा भगवान तो सम हैं, यानी कि विशेष कोई अपना चिदंश उलोड़ देते हैं सामान्य रूप से चित सामान्य की विद्यमानता होती है इनमें क्षमता होती है की उस चित सामान्य को विशेष रूप में उदभाषित कर ले जैसा कि दर्पण में क्षमता है कि एक ही रुख को जिसे प्रतिफलित करने में समर्थ नहीं है का उसे दर्पण शीशा विशेष विशेष प्रकार से संयुक्त जो शीशा है वो व्यक्त करके प्रतिबिम्ब रूप में कर दे बिंब में कोई अतिशयता नहीं होती लेकिन जैसा बिम्ब है तद अनुरूप उसको व्यक्त करने वाला कौन होता है दर्पण इसी प्रकार भगवान सम है लेकिन वह सम भगवान को उपाधि की विलक्षणता के कारण सत्यमय अभिव्यक्ति के कारण विशेष रूप से सूर्य चंद्रमा अग्नि प्रकट कर लेते हैं। उदाहरण के लिए उपाधि का चमत्कार भगवान सूर्य घटपट दीवाल इत्यादि को सामान्य रूप से उदभाषित करते हैं दार्शनिक भाषा में साहित्यिक भाषा है दार्शनिक भाषा में भगवान की विद्यमानता मात्र से घटपट दीवाल इत्यादि सामान्य रूप से प्रकाशित होते हैं विद्यमानता मात्र से भगवान सूर्य में प्रकाशनक क्रिया का कर्तृत्व उपचारित है क्योंकि प्रकाशपुंज प्रकाशक स्वरूप ही है भगवान ऐसा है लेकिन दर्पण क्या करता है वही सामान्य प्रकाश को विशेष रूप से प्रतिफलित करता है और भगवान सूर्य के सामान्य प्रकाश से उद्भाषित घटपट दीवाल इत्यादि को विशेष रूप से उद्भाषित कर देता है तो जो काम सूर्य के द्वारा नहीं सदता सीधे साक्षात सूर्य के प्रतिबिंब ने कुछ कर दिखाया तो श्रेय क्या सूर्य पर लेकिन सामान्य रीति से जो कार्य सूर्य के द्वारा नहीं सद पाता वो सूर्य के अंश के द्वारा सज जाता है अंश वत अंश अर्थात सूर्य का प्रतिबिंब भगवान सूर्य से उद्दीप्त सामान्य रूप से जो घट पटा दी है उनको विशेष रूप से उद्दीप्त कर देते हैं प्रकाशित कर देते हैं यह विशेषता हुई है इसी प्रकार चिदाभ जो कार्य चित्त से नहीं सदता वो चिदाभास से सब जाता है लेकिन चिदावास की जितनी महिमा गायी जाए चित्त पर ही जाकर विश्राम प्राप्त करे सूर्य के प्रतिबिंब की जितनी महिमा गायी जाए अंत में बिंब ही न हो तो प्रतिबिंब क्या करे और बिंब में वो सूर्य का जो प्रतिबिंब है दर्पण दर्पणादित्य अतिशयता का आधार नहीं कर सकता सूर्य मुझे प्रकाशित नहीं कर सकते और मेरी विद्यमानता से प्रकाशित होकर सूर्य जगत को उद्भाषित करते हैं। अग्नि मुझे जलाने में समर्थ नहीं लेकिन मेरी विद्यमानता मात्र से उद्यु अग्नि दाही पदार्थों को जलाने में समर्थ होते हैं। चंद्रमा मुझे आह्लादित तो प्रकाशित नहीं कर सकते मेरी विद्यमानता मात्र से विशेष रूप में मेरा अभिव्यंजक संस्थान होकर ज्योतिस्ना युद्ध ज्योत्ना के द्वारा सबको प्रकाशित करते हैं साथ ही साथ रसात्मक होकर अन्य के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त करते हैं यह संकेत हुआ ये सब जो है दृष्टि को परिमार्जित करने और आत्मा को परोवरीयत क्रम से धीरे धीरे बुद्धि को सूक्ष्म करके आत्मा तक ले जाने के लिए है तो भगवान की जो दिव्य विभूतियाँ दिद्द हैं दिव्य अभिव्यक्तियाँ हैं उनका समागर करना चाहिए जिनके माध्यम से भगवान चिद रूप से व्यक्त होते हैं हमारे तुझ गुरुदेव ने बताया बाद में वेदांत परिभाषा में वह भाव मिला जगत न हो तो जगदीश्वर का भी जनजग कौन हो न हो सत्य वेदांत वेद जो सब तत्व है उसको कोई दृश्य बना सकता नहीं बना सकता अ वेद है न अनुभाग्य नहीं है अनुभाग्य है लेकिन यह जगत की महिमा है कि भगवान का हमको दर्शन होता अदृश्य को दृश्य बनाने की क्षमता किसमें है सृष्टि में सन घट सन पट सन त्याप तिभु सन वायु सत सत, सत नाम रूपात्मक जो जगत है वो तो सत का दर्शन करा देता है या नहीं मुख का दर्शन अपनी आंखों के द्वारा हम कर सकते है क्या लेकिन दर्पण की बलियारी मुख का भी व्यंजक संस्थान बन जाता है इसी प्रकार सत्य अधिगम होता है या नहीं सत दृश्य बन जाता है हमारा जो कि दृश्य है नहीं लेकिन बन जाता है यह जगत की महिमा हुई नहीं अमुक बाति अमुक बाती अमुकती क्या है ये क्या है भगवान सिद्ध रूप है वो भाष्य नहीं हो सकते लेकिन भान के विषय बन जाते हैं ये किसकी महिमा जगत की उपाधि का अर्थ होता अभिव्यंजक संस्थान जिसको मांडू के उपनिषद के प्रारंभ में उपव्याख्यान कहा गया उपव्याख्यान का अर्थ होता है समीपता से अभिजंजक संस्थान अर्थात उपाधि या उपाधि की महिमा है क्या महिमा है? है? है, है तो चित्त का भी दर्शन करते अदृश्य भी से बन जाता है जो भगवान आनंद रूप हैं उनको हम भोग्य बना सकते नहीं बना सकते लेकिन अमुक प्रिय है अमुक प्रिय है तो प्रियता का अभिजंजक जो संस्थान है उसके माध्यम से हम अभोग्य भगवान को भोग्य बना लेते हैं इसलिए नाम रूपात्मक जगत भगवान की उपाधि है तुलसीदास जी ने बाधी नहीं कहा साधी का पहले साधना चाहिए साधने से जो लाभ उठाना चाहिए ना उठा करके आजकल के वेदांति बाध ही शुरू कर देते क्या साधना और बाद। नाम रूप द्वय इस उपाधि आगे क्या कहा सुसामिध साधी साधी कहा या बाधि साधी उपाधिकार कर्थ। उपाधिकारिक संस्थान है तो बाधी नहीं का साधी इन्हीं के अधीन भगवान की अभिव्यक्ति है इसलिए यहाँ पर बाध का प्रकरण नहीं चल रहा पहले साधी शादी है तो सही विभूति का पहले बाध कर देंगे जीवन में दिव्यता नहीं आएगी बाध की प्रक्रिया सबसे अंतिम है वो प्रक्रिया पहले अपना लेने पर कुछ भी नहीं हाथ लगता इसलिए चित्त को सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय तक पहुंचाने के लिए चित्त में दिव्यता की पराकाष्ठा को अभिव्यक्त करने के लिए जो सरणीय है मार्ग है क्रम है उसका उच्छेद कर देंगे बाद से ही विज्ञान शुरू करेंगे वेदांत एक हमारे शिष्य है ऐसा कहना चाहिए अगर वो मानते हैं तो आजकल ये भी है किसी को शिष्य नहीं कहना चाहिए अगर वो मानता है मैं शिष्य हूं तो ठीक है नहीं मानता है ठीक अपनी ओर से परिचय भी देना चाहिए मेरे शिष्य कल ही गए उज्जैन में एक है आनंद शंकर अभ्यास ये अपने आप को शांकी की परम्परा के ब्राह्मण मानते होंगे और मूर्धन भी होती है उज्जैन में पंचांग निकालते हैं परंपरा से ज्योतिषी है दैवयोर से मुझसे दीक्षित है कोई मैंने भी एजेंट लगाया अभिनय विनय करके मुझसे दीक्षा ली जब कहीं माइक आ जाता उनके सामने सभा में कहती है उनके हजारों से स्वयं के हैं शांपन के नाम पर तो हमारे पिज दुर्देव की महिना गाते हैं फिर हमारी भी कुछ प्रशंसा कर देते हैं पता चली रीति से मैंने कोई ऐसा शब्द नहीं निकलने देते बुद्धपूर्वक जिससे वो शिष्य सिद्ध हो जाए तो इंदौर में यही कांड हुआ तो हमको आया कि चलो एक दिनोदय सही सात्विक सामने डर सुन रहे थे हमने कहा कि आनंद शंकर अब व्याधि संभवता ऐसा लगता है कि मेरे शिष्य वो समझ गए सब नीचा हो ऐसे वृंदावन में एक रामदेवान सरस्वती बंदी स्वामी रहते हैं ऐसा लगता है स्वप्न में मुझसे दुखशाली हो आजकल ऐसे बोलना चाहिए तो मुझसे आए मैंने मैंने कह के वाली महाराज क्या रखवाया था तो वेदांताचार्य ऐसा सुना है मुझसे भामती पढ़ने आए जब मैं यहाँ रहता था इस पर्व पर तो कहा महाराज ईश्वर मिथ्या है हमने कहा बोले यार कहा जाएगा तू तेरा वेदांत ईश्वर मिथ्या है से प्रारंभ होता है अन्नमय कोश मिथ्या है नहीं मैं तो सत्य मानता हूँ प्राणमय कोश मानो मैं ईश्वर मिथ्या यहां से वेदांत शुरू करूँ कहा जाओ तो जिनका सो हम आलोचना करें का को प्रणाम ईश्वर मिथ्या है यहीं से देदान शुरू होता है वो तो कहाँ जाएंगे इसलिए साधी को बाधी या साधना चाहिए वहां बाध की प्रक्रिया लगा देंगे तो चौपट हो जाएंगे यानी इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमको सावधान किया भगवान का वर्णन निषेध मुख से नहीं करना चाहिए क्या अत ज्याृतिया जगत का निरूपण कर भी भगवान का जो वर्णन है जहां तक बने निषेध मुख से नहीं करना चाहिए फिर दूसरी बात है कि जिसको साधना चाहिए उसको आप बाधित कर देंगे क्या साधना चाहिए तो बाधित कर देंगे तो उससे जो लाभ उठाना चाहिए लाभ नहीं उठा पाएंगे इसलिए जिस विभूति का है चिंतन करके ध्यान करके जो विव्यता लानी चाहिए आप लाइये उस दिव्यता से वंचित होकर बाध से ही वेदांत प्रारम्भ करेंगे तो बाध एक व्याधि हो जाएगी हो जाएगा जैसे कि कमर में चिक एक व्याधि है बाध <laughs> को व्याधि बना लेने वाले वेदांति की बड़ी दुर्दशा होती, होती। इसलिए साधी तुलसीदा तो जी ने कहा तो सूर्य चंद्र अग्नि ऊर्जा भगवान ने दी किसमें पृथ्वी में, में? हगवान हाँ। साधे न हो गुरुत्वाकर्षण क्या आनंद गिरिज आदि ने भगवत पाद की भावना को अपने शब्दों में व्यक्त किया गर्वी है पृथ्वी वजनदार है या नहीं पूरा में नहीं पहुंचती किसके कारण भगवान ने उसको साध रखा वो ढंग से होता है ना? नीचे की वस्तु को ऊपर से हावड़ा का पुल है ना? कहा हावड़ा नीचे तो पीलर नहीं है खंभे नहीं है और किस पे सदा होता है ऐसे ये खंभे बिना खंभे वाले भवन आजकल बनते हैं ना सदा होता है हावरा का जो पुल है खंभे से ने ऊपर से तनाव हुआ ऐसा आजकल चलता है ऐसे साध लिया किसी को क्या ऐसे साध लिया अब क्या किया किसी को यूं उठा लिया किसी को कंधे पर बैठा लिया बच्चे को दोनों ढंग से करते ना इसी प्रकार से वो भगवान साधे हुए थोड़ी सी नादान जीवो की मूर्खता पर तरस आकर थोड़ी सी भगवान छूट दे देते हैं एक जगह पांच किलोमीटर की धरती खिसक जाए नीचे की ओर चले जाए हमीरपुर जिला है ना उत्तराखंड हाथी समा जाए तीन चार साल दरसे नहीं इतने दरारे भूमि में पड़ गई की हाथी समा जाए कभी कभी भगवान नास्तिकों को अकल देने के लिए थोड़ी सी चमत्कृति दिखा देते है तो क्या मतलब इन सब विभूतियों को पहले साधना चाहिए साधने से जो दिव्यता आती है तो दिव्यता बाधित करने से नहीं जितनी दिव्यता नाम रूपात्मक जगत का चिंतन करके विभूति के रूप में मन में लानी चाहिए वो सब दिव्यता आ जाए तब बाध की प्रक्रिया अपनानी चाहिए चलन तो समय रह गर हर, हर मार्ग